नमस्ते मेरा नाम शीला है क्या वे वीर जी हैं हाँ वे वीर हैं वे मेरे भाई हैं और मेरा नाम विनोद है अच्छा नमस्ते मेरी बहन आशा है नमस्कार आशा वीर जी ये किसका मकान है ये मकान हमारा है और वो भी क्या वह आदमी तुम्हारे पिताजी हैं जी नहीं मेरा नाम नरेश है वो हमारा बावर्ची है पिताजी आज यहाँ नहीं हैं